वायु पुराण का 92 अध्याय एक बार मेंना ने अपनी कन्या पार्वती जी से कहा कि हे पुत्री तेरे पति हमारे यहां नित्य प्रति अनाचार क्या करते हैं और मेरी समझ में तो वह एक धूर्त लंपट मालूम पड़ते हैं अपनी माता मैना की इस प्रकार बात सुनकर मंद मंद हंसती हुई पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर जी के पास आकर दुखी होकर उनसे बोली हे भगवन अब मैं यहाँ पर निवास नहीं करूंगी मुझे अपने स्थान पर ले चलिए देवी पार्वती के इस प्रकार कहने पर महादेव जी अपने रहने योग्य स्थान को सोचने लगे हे विप्रों समस्त संसार में भगवान शिव ने बनारस को ही पवित्र समझा तब भगवान शंकर वाराणसी नगरी को राजा देवदास के अधीन देखकर अपने पास रहने वाले शेमक गण को बुलवाकर कहा कि हे गणेशवर तुम वाराणसी नगरी में जाकर उसको खाली करवा लो उस नगरी का राजा देवदास बहुत धर्मात्मा है अतः उस नगरी को अपने कोमल स्वभाव से ही खाली कराना इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से निकुंभवार नगरी में गया और उसने वहां जाकर सुए को मंकन नाम के राजा को स्वप्न दिखाया और उससे कहा कि तू मेरे रहने के लिए एक स्थान बनवा और इस नगरी के अंतिम छोर पर मेरी एक प्रतिमा बनवाकर स्थापित करवा दे हे ब्राह्मणो मंकन ने स्वप्न में देखी हुई सभी बातों को पूर्ण कर दिया राजा से आज्ञा प्राप्त करके नगरी में प्रवेश द्वार पर विधि पूर्वक निकुंभ की मूर्ति बनवाकर स्थापित की उस स्थान पर निकुंभ की मूर्ति की सभी नित्यप्रति पूजा किया करते थे गंद धूप फूल माला अन्य की वस्तुएं देने से एक अनोखा दृश्य दिखाई देने लगा और इस प्रकार गणेश्वर की उस स्थान पर नित्� गणेशस्वर ने भी पूजा से प्रसन्न होकर नगर में रहने वाले मनुष्यों को हजारों वरदान प्रदान किए। उसने सोचा कि मैं रानी को वरदान ना दूंगा तो राजा नाराज हो जाएंगे और हमारा सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार बहुत समय बीतने के बाद राजा को कुरुध आ गया। उसने कहा कि यह जो भूत है जो नगर के द नगर को प्रसन्न होकर वरदान देता है किंतु हमको कुछ नहीं देता है और हमारी प्रजा ही इसकी नित्य प्रति पूजा करती है मेरी ही नगरी में इसका आवास स्थल है देवी ने मेरे कहने पर इसकी बहुत पूजा की लेकिन इसने मेरे लिए एक भी पुत्र देने का वरदान नहीं दिया यह बड़ा खब्बू है इसी कारण इसकी पूजा बंद करनी चाहिए इस दुरात्मा का स्थान नष्ट करा दूंगा इस प्रकार दुरात्मा और क्रूट राजा ने भावी होकर निकुंभ गणेशवर का स्थान नष्ट करवा दिया अपने आवास स्थल को नष्ट देखकर निकुंभ गणेशवर राजा के पास आकर बोले कि तुमने मेरे आवास स्थल को बिना अपराध के ही नष्ट कर दिया है इसलिए हे राजा, तुमारी यह नगरी बिना किसी कारण की शीघ्र ही सुनी हो जाएगी, हे ऋषियों निकुम्बु के इसी शाप के कारण ही वाराणसी नगरी सुनी हो गई थी, अतः इस प्रकार राजा को शाप देकर निकुम्बु ने भगवान शंकर को वही रहने के लिए बुलाया, भगवान जी ने सुनी वाराणसी नगरी को दैविक विभूतियों से पुण्य निर्माण किया उसमें भगवान शंकर का परम दिव्य गुड़मई पार्वती के साथ नित्य विहार होने लगा अपने इस भवन को देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हें इस मकान से संतोष नहीं हुआ तब ईशान देवी ने देवी पार्वती के क्रीडा विहार के लिए उनसे यह बात क मैं अपने इस सुंदर भवन को नहीं छोड़ सकता तुम ना चाहो तो छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जाओ मैं तो यहीं पर रहूंगा इस प्रकार हंसते हुए महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा कि मेरा जो यह भवन है यह अभी मुक्त है मैंने इसे अपने मुख से अभिमुक्त किया था अतः इसी कारण इसी का नाम अभिमुक्त इस तरह वाराणसी पुरी को शाप दिया था और उसका नाम अब मुक्त पड़ा उस वाराणसी नगरी में महादेव जी अपनी प्राण प्यारी देवी पार्वती के साथ तीनों युगों में निवास करते हैं लेकिन कलयुग में शिव जी अपने इस भवन में अंतर हो जाते हैं उनके अंतर होने पर वाराणसी पुनः वहां पर स्थित होता इस प्रकार इस प्रकार निकुम्बु के शाप से श्रापित होकर वाराणसी नगरी पुनः वहाँ पर स्थापित होती है प्राचीन काल में देवोदास राजा ने भद्रश्रेणे राजा के सौ प्राकृम्भ पुत्र को मारकर उनके राज्य को छीन लिया साथ में भद्रश्रेणे के भी राज्य को छीन लिया भद्रश्रेणे के एक दुर्दम नाम के छोटे पुत्र को निपट ब घणा उसे छोड़ दिया राजा देवदास ने दृष्ट ज्योति नाम की पत्नी से प्रत्रदन नाम का पुत्र पैदा किया भद्रश्रेणे के दुर्दम नाम के पुत्र ने राजा देवदास के पुत्र प्रत्रदन से छीन कर अपने पिता का राज्य वापस ले लिया इस राजपुत्र ने अपने बैर का बदला इस प्रकार लिया था प्रत्रदन के वत्से और गर्ग नाम के दो पुत्र पैदा हुए, वत्स के अलर्क नाम के पुत्र पैदा हुए, अलर्क के सन्नति नाम के पुत्र पैदा हुए, राजरसी अलर्क के विषय में दो श्लोक बताए जाते हैं। इन श्लोकों का आशय इस प्रकार है: 60,600 वर्षों तक अलर्क राजा युवा बने रहे, उन्हें लोपा मुंद्रा की कृपा से इतनी बड एक हजार वर्ष के शाप के बाद राजा अलर्क ने शेमक नाम के असुर को मारकर उन्हें वाराणसी नगरी को बसाया था। राजा सन्नति के सुनिथ नाम के पुत्र पैदा हुए, सुनिथ सुकेतु नाम के पुत्र पैदा हुए, वह पुत्र बहुत धार्मिक स्वभाव का था। सुकेतु के धर्म केतु नाम के पुत्र पैदा हुए धर्म केतु के महारती सत्त्य केतु नाम के पुत्र पैदा हुए सत्त्य केतु के प्रजेश्वर निम्र नाम के पुत्र पैदा हुए विभ्र के सुविभ्र नाम के पुत्र पैदा हुए सुविभ्र के सुकुमार नाम के पुत्र पैदा हुए सुकुमार का परम धार्मिक द्रष्ट हुआ द्रष्ट केतु का उत्तराधिकारी प्रजापालक वेणुहोत्र हुआ वेणुहोत्र का पुत्र गारगे नामक हुआ गारमे का पुत्र गर्भ भूमि हुआ वत्से का पुत्र वत्सया हुआ इन दोनों वर्णों के राजा बलशाली तथा योद्धा थे ये सिंह के समान बलशाली थे मैं काशी के राजाओं का वर्णन तो कर चुका हूँ, अब रजी के पुत्र का वर्णन करूंगा महाराज रजी के 100 पुत्र थे उनमें से पांच इस भूलोक में अधिक विख्यात वे राजे कहलाते थे, उनके पल से इंद्र भैखाते थे। उस समय देवताओं और राक्षसों में महान युद्ध हुआ। देवता और असुर दोनों ने ब्रह्मजी से पूछा, भगवान, हम दोनों वर्गों के इस घमासान युद्ध में कौन जीतेगा? हे प्रभु, यह जानना चाहते हैं, सौ कृपा करके बताइए। ब्रह्मजी बोले, जिन लोगों के लिए महान प्राकर्मी महाराजा रजी संग्राम में हथियार लेकर लड़ेंगे वे तीनों को जीत लेंगे जहां रजी राजा है वहीं पर लक्ष्मी निवास करती है वहीं पर धैर्य और शांति रहती है देवता और दानवों ने रजी के द्वारा जय की बात सुनकर अपने अपने पक्ष की विजय के लिए राजा रजी से प्रार्थना की दोनों ने अति प्रसन्नता से राजा से कहा कि आप हमारे लिए धनुष को धारण करें हमें विजय बनाने की कृपा करें राजा ने कहा हम तुम सब को और इंद्र को भी युद्ध में हरा देंगे इसके बाद हम ही इंद्र होंगे यह शर्त मानो तो युद्ध में मैं धनुष धारण करूंगा